गुरु पद श्री वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिका चरणोद गोपीजन सयुत बिंदवनमोहर वंचाकअ कृपा सिन्द व्यवचु वे पति पावे वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लिरी यम वंदे परमानंदमाधव वृंदवी देवशक्तिपदे दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चीव नरोत्तम देवी सरस्वती तथोजो संकीर्तने संकर्तने कथोपदेशे गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभोक्ति भोक्तिमदा जगोदरण्य दे सदा भविष्य दोहम तेतास्पम ते शिव विरछि तम शरण्यम भीतातिहम पनतपालद्पूत वंदे महापुरशते चरण स्तक्ता दुस्त सुजक्षी धर्मीर्ज वचसा जदगा मेग दईत बुधाद वंदे महापुरशते चरण यद्लवन खचंदमि छटाया विस्फुजित किमें वध स्वधर्शि पूर्णागर सुसागर सारूर्ति साराधि कामयि कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सियादी गदाधर शिव गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनका दधात तो। संकेत कमला संकेतनकर कमलायताक्ष विषाबर दिजवरौ जुगध वंदे जगत्कुण प्रणम श्रीगुरभ श्री कृष्ण करुणारणव लोकनाथ जगचु श्रीसूक तमुपास्त्री तमादिदुराण तमावर्ण अपार संसार सुद्रसे भजामे भगवतो स्वूप बागी सजस्वी लक्ष्मीजस्वी ज्यास्ती हृदय संवीत तंग सिंह महम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे दयपादपजो पे अदमन मेंसतुराजहंस प्रान प्रयाणसमी कौफवात कंठावरोदनम विधौ भजनं कुतोस्ते भजनं कुतोस्ते कृष्ण तदीय पदपंकजो पे अद्वै मन मेंसतू मनुसराजहंस प्रयान समयी कौफवात कंठवनम विधो भजन कुतोस्ते भजन कुतोस्ते गौरी और गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपा ने बताएं ये माया का कारागार से एक जीवात्मा को उद्धार करके भगवत धाम में पहुंचाने का व्यवस्था हो जाए इससे बढ़कर परोपकार हो ही नहीं सकता एक जीवात्मा का परमानेंट सल्यूशन हो गया और शिल भक्ति और तो सरस्वती गोस्वा बहुपात बात बताएं ये विमुख जो समाज है ये विमुख समाज को उन्मुख कर दें जो विमुख समाज उल्टा रास्ता पे चल रहा है इनको कृपा करके घुमा कर सही रास्ता पर मार्ग दिखा दे यही गोरिया मठ का काम है सबसे बड़ा काम है करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल बनाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना इसमें तो उपकार है ही है लेकिन ये उपकार के द्वारा कितना दिन तक अपना सुविधा हो सकता है इसके द्वारा आपका जो उपकार होगा वो उपकार ज्यादा दिन रहेगा नहीं वो नाशवान उपकार है लेकिन एक जीवात्मा को कृपा करके अगर भगवत धाम में पहुंचा दो उसका परमानेंट सलूशन एक जीवात्मा का हो गया नहीं तो बड़ा भारी भोजन का व्यवस्था कर दो दिन दुखियों को भोजन का व्यवस्था करो तो भोजन कर लिया फिर रात को भूख लग जाएगा हॉस्पिटल में मलेरिया का चिकित्सा कर दिया और महाराज एक महीना बाद कॉलेरा हो गया ये होते रहेगा इस दुनिया का लेकिन सबसे बड़ा ये है जीवात्मा का जो वास्तव स्वरूप है उसी में उसको प्रतिष्ठित कर दो ये अनुभव प्रकाशित नहीं है हर जीवात्मा का जीवात्मा का अंदर ये अमृत छुपा हुआ है बस इसको प्रकाशित कर दो यही काम संत महात्मा लोग करते हैं श्रीमदभागवत जी महाप्राण का अमृतमय वर्षा हो रहा है श्री शिलव भक्ति वल्लभ तिथु श्री महाराज जी का महंती करुणा के द्वारा और राधा माधव गौरहरी इनके सनिधि में इनके सनिधि में पावन सन्निधि में आप लोगों का कृपा के द्वारा श्रीमदभागवत जी का अमृतमय वर्षा हो रहा है श्रीमद्भागवत जी महाप्राण चर्चा करते करते सुखदेव जी गोस्वामी क्यों इतना बड़ा महत्व उपाख्यान को अध्ययन किया ये प्रश्न आया सुतदेव आदि गोस्वामी को ये प्रश्न आया महाराज ये तो विविखता नंदी बहुत आनंद लेते हैं ब्रह्मानंदी ये किस लिए इतना बड़ा भागवत जी महापुराण को किस लिए इसको क्या दरकार है तो ऐसे ही मस्त रहते हैं इसका उत्तर देते तो देखा इधर उत्तर दिया जो महाराज ये भागवत जी का यही रहस्य है कोई भी हो आत्मा राम हो जो भी हो लेकिन भगवत का चरण में खींच के लाता है यही इसका विशेष है ये विशेष है ये भगवान के चरण में खींच के लाते हैं आत्मा रामच मुनयो निर्गंथ्या क्रमें कुर अहेतु किंग भक्ति इत्थम किसी लोहनीय वस्तु आपका आवास सामने आ जाए जिसका ऊपर आपका लोभ हो जाए आप खींच के उस तरफ जाओगे लेकिन जिस चीज का बारे में आपका यूटिलिटी क्या है व्हाट इज द यूटिलिटी ये आप अगर नहीं जानते तो उस विषय में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा खिचावट नहीं होगा किसी नौजवान व्यक्ति को बोलने का न, बोलने का जरूरत नहीं पड़ता शास्त्र में ये वचन है जो अपने आप खिंचावट आता है जुबोती का और अपना खिंचावट आता है कहाँ से आ रहा है भाई कोई तो बोला नहीं शास्त्रों का ये विचार है ये प्रकृति का माया है माया के द्वारा वो आकर्षित होता है हमारा अर्चन पद्धति में भी ये बात को साफा करके बता दिया जुवा जुबो तीनम जथा जुनो जूनम जुबोतो जथा जुबो तीनम जुनो जथा है ये जो वाक्य बताया अर्चन पद्धति में है हे भगवान तुम्हार, तुम्हारी तुम्हारी चरण में हमारा ऐसे लगन लग जाए सुनने में बहुत खराब लगे किंतु विचार करके विचार करके देखो कितना बड़ा बात बोल दिया जुबोत इनम जथा जूनो जूनम जुबोतो जथा जैसे जुबोतियों को जवान आदमी का ऊपर ऐसे ही आकर्षण होता है और इनके आकर्षण इनका होता है तो हमारा ये सब मनीषी ने ये हमारा ये पूर्व हमारा आचार्य वर्गों ने ये विचार शास्त्रों का उठा के दिखा दिया ठीक भगवान ऐसा माफी हमारा आकर्षण आपका चरण में ऐसे ही हो जाए तो क्या कहना मालामाल हो जाएगा सुनने में खराब है लेकिन विचार करके देखो जैसे आकर्षण होता है वो आकर्षण अगर विशा ये जे प्रीति वे अच्छो हमार सही में प्रीति हो चरण है क्यों बताया स्वाभाविक विषय में प्रति है वो बोलने का दरकार नहीं है माल, माल के लिए दौड़ेगा सुअर से लेकिन भगवान के लिए कोई दौड़ता नहीं क्यों क्योंकि भगवान का बारे में आपका कोई जानकारी है नहीं आप सिर्फ इतना जान तो भगवान बोल के कोई है कोई तो बोलता है भगवान क्या है कोई बोलता है भूत है भूत बोल के अब भूत सामने आ जाते है बोले भाभा भूत है भूत जब बहुत बोलत आदमी बोलते सुना भूत क्या है अरे भूत लेकिन जब भूत आता है सामने तो बोलता है भाई तो है ही है लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं भगवान तो आएगा नहीं सामने भगवान एकमात्र गुरु वैष्णव के द्वारा ही बद्ध जीवों के ऊपर कृपा वर्षण करे इसके द्वारा उसका आकर्षण हो जाए धीरे धीरे सही मार्ग पर चलना शुरू कर दे तो टुडे और टूमोरो ही कैन रीच इज गोल आज नहीं तो कल वो भगवान चरण में जरूर पहुंचेगा इसमें कोई गलती नहीं भूल नहीं अगर अपराध कर दिए तो पीछे पड़ जाएगा क्या किया जाए इसका तो कोई बात नहीं तो उत्तर दिए सुखदेव ये सुखदेव जी गोस्वामी क्यों इतना बड़ा भागवत उपा भागवत जी महापुराण को अध्ययन किए इसका उत्तर देती हूँ बोले इधर उत्तर दिए आत्मा आ, आत्मा मुनयो निर्गंथया उपी उ गुरुवंती अहितुकिं भक्तिम भूत गुणों हरि हरि का अंदर में इतना आकर्षण है इतना गुनावली है वास्तव हमने कोई फिक्टिटा स्टोरी बोलने नहीं बैठे हम कोई गप बोलने नहीं बैठे वास्तव उपनिषद में वेदांतों में सारे पुराणों में जो भागवत तत्व तो भगवान का बारे में बताया गया ये भगवान जी वास्तव आपका सामने आ सकता है आपका सामने आपको ले जा सकता है लेकिन इसका बारे में विश्वास नहीं है आपका जितना जितना सत्संग आपका होते रहेगा वास्तव सत्संगों सत्संगों का बहाना लेकर अगर असत्संग हो जाए दैट फॉर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल सत्संगों का बहाना लेकर अगर आपको असत्ंग होते रहे इसमें आपका तरक्की तो हुआ नहीं और नीचे चले जाए इसमें हमारा कोई जुमा है नहीं आपका अंदर जिज्ञासा होना चाहिए वास्तव जिज्ञासा क्विरी वास्तव जिज्ञासा होने से भगवान आपको गाइड करे अंतर्जामी रूपे अंतर में है बाहर में गुरु वैष्णव रूप में है विग्रोह रूप में उधर है सारे आपको हेल्प करने के लिए है बट आप लेने के लिए तैयार है कि नहीं ये बात है और आत्मा होने से आत्मा किसको बोला जाते महाराज जो बाहरी किसी वस्तु के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता आत्मा रमते इति आत्माराम आत्मा में ही रमन करते हैं। कोई सहारा उसको नहीं चाहिए ऐसे आनंद बस ये आत्मा राम है आत्मा का बहुत व्याख्या चैतन्य महाप्रभु जी ने शिला स्वनातन गोस्वामी का पास वाराणसी में किए थे इसका बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अब बात यह है कि ये सुखदेव गोस्वामी जी आप तो तो कुछ दिन दो एक दिन पहले बताए थे जो आविर्भाव होने का साथ साथ चल दिए जंगल में सुने थे उन्हें बताएं अभी वो जो चले गए उसको कैसे ले आया सुख बैसदेव जी गोस्वामी जी उनको लाए कैसे वो तो अभी बताया कुछ दिन पहले बता था जंग्रवजन मन पेतमेतृत्यतर वाजुवा पुत्रेति तन्मय तोने दु सर्वूत हृदय मुनिमास्मी ये बताया था जंग मनो पेतम अपेतो अपेतो जन्म प्रभजन मनोपेतम अपेत कृत्रम चले गए अपेत कृत्रम जन्म होने का बाद, बाद बच्चा का जातो संस्कार का जरूरी है लेकिन वो इसका अपेक्षा नहीं किए आविर्भाव होने का साथ सही चल दिया जंगल पीछे मुड़के देखा नहीं कौन पिता कौन माता अब सध्या चल दिए अब वैष्णेव जी महाराज चिंता किए जब ये इसको अगर लाया जाए तो इसका इतना सुंदर पात्र है जिस पात्र में भागवत नामक जो अमृत रसमय वस्तु ये पात्र में रखने का जगह हो जाए और दुनिया में ऐसा नहीं है जन्म के साथ साथ ही तो इनको वापस लाने के लिए बहुत हंगामा किया बोले कैसा हंगामा किया महाराज आविर्भाव होने का साथ तो चले गए उसका साथ वैष्देव जी बहुत चिंता किए बड़े शोक किए शोक इसलिए नहीं कि हमारा बच्चा चला गया ऐसा नहीं ऐसा सोचा नहीं जो हमने भाव पहले बताया थोड़ा ये भाव था अब लाने के लिए अपना शिष्यों को भागवत जी महापुराण का दो श्लोक जिसमें इतना आकर्षण है इनको सिखाकर बोले कुछ नहीं बोलना वो जहाँ बैठ के एकदम आनंद ले रहा है ब्रह्मानंद ले रहा है वहाँ जाके और लकड़ी तो लाना ही है तेरे को जंगल से लकड़ी तो लाना ही है तो एक काम कर लकड़ी लाने के वहाँ चले जा वो जहाँ वो बैठा हुआ है और जाके उसको कुछ नहीं बोले सिर्फ ये लकड़ी को काटना शुरू कर दे और ये शोक को दौड़ा बरहा पीरम नट वर बपू विज कनक कपिसम कपिशंत मधान सुदया पुरायण गोप बिंदई वृंदारण सपद रमनम प्राविषाद गीत की क्या कमाल की श्लोक है भले एक वर्णना है वृंदावन में भले कृष्ण बलराम गौचारण के लिए दौड़ रहे हैं सारे सखा पीछे पीछे दौड़ रहे और गोमाता माता सब है एकदम छलांग लगा के उछवा को ऊंचा करके एकदम आर वेनुवदन करते करते भगवान अब सिख पुच्छ है पीताम्बर है और महाराज कुंडल है फूलों की साज है वो कहने का लायक है हमारा कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसको हम शब्दों का ताकत लगा के आई कैन रिप्रेजेंट द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये बा जगत का कोई सौंदर्य नहीं है जड़ जगत में कोई फिलोसफर ने किसी नारी का सौंदर्य का वर्णन किए किसी फिलोसफर ने किसी का पहाड़ पर्वत और किसी जगह का स्थान का महिमा वर्णन किए लेकिन ये जो वर्णना है ये एकमात्र परात्व अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भगवान नंदनंदन नंदन कृष्णो इनके भक्तों के कृपा के द्वारा ही संभव है ये नहीं तो स्फूर्ति भी नहीं होगा और ये दोराने से भी कोई फल नहीं है कि सो ओनव नो डायरेक्ट फीलिंग जब अनुभव ना हो तो उसको मुखुस्त करके क्या करोगे अनुभव में उतार जाए तो काम है बहुत बरहाट वर वो कर्ण यो करवाज कनक सं वैजयती चल वेन रुदय पूरायण गोपविंदी वृंदार शपद रमनम प्रविशद गीतकीर्ति नीचे पीछे पीछे सब सखागन कृष्ण का गुणगान करते करते चल रहे और बंशीवादन में चल रहा है कृष्ण का सारे महल ऐसा है कि झूमता है वृक्ष लता से लेकर जितना पेड़ पौधा है वहां जितना सारे पंछी है जानवर है बंदर है सारे झूमना सुर जैसे क्या महाराज एक नेसा चढ़ गया ये आएगा हम कोई गप नहीं बोल रहे हैं वेणुगी आएगा आप देखोगे जो वृक्ष में पंछी बैठे बैठे पंछी पेंसी काम क्या है वो कच्ची कच्ची हरा हरा पत्ता है इसको ऐसा खा रहा है जब भगवान श्री कृष्ण का बंशी दोनों कानों में पहुंचे तो खाना बंद कर देखिए ऐसा आंखें मुदकर ऐसा कैसे ध्यान कह रहे हैं क्या आया लिखा है प्रायो हो बतम्ब भी बनयमिन बने औरिन अस्मिन माने वृंदा बने ये सब श्लोक को थोड़ा चर्चा होगा अभी ये जो श्लोक बताया और एक श्लोक बताया ये तो कृष्ण का रूप का वर्णना जो रूप का वर्णना एक बात आपको समझ में होना चाहिए जब भी सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद में डूबे हुए हैं वैषदेव जी का अंतर का बड़ा इच्छा है तो सकता वैसा होता कीपा है कीपा दे इनको बोले इस श्लोक को दोहराना मतलब वैष्णेव जी का पूर्ण कीपा इसमें है साधारण आदमी बोलने से तो कोई फल नहीं होगा वो तो डूबे हुए हैं जब वैष्णेव जी का कीपा के द्वारा ये श्लोक बताया भगवान श्री कृष्ण रूप का वर्णना तो रूप का झांकी मानो की सुखदेव गोस्वामी का आंखों के सामने प्रकट हो गए कहा ब्रह्मानंद कहा चला गया महाराज आंखों का सामने वो झांकी जैसे प्रकोट बैसद गोस्वामी का इच्छा है भगवान ने अनुमोदन किए तो साक्षात सत्तावेश अवतार है ही है और उसके साथ साथ दूसरा श्लोक बताया क्या अहो बोकीय स्तोन कालकूटम जिघा सया अद्यपि असाधि ले भे गोतिम धत्रुचितम अन्यम कंग बयालुम स्वर्णम ब्रजेम कंग बा दयालुम स्वर्णम किस दयालु का दुनिया में आप दया का भिखारी हो जब पैदा हुए थे तो ऐसा ऐसा कर हाथ ऐसा करते थे जैसे माँ का स्नेहो आपका ऊपर हो जाए माँ आपको गोदी में उठा लेते थे इट वाज द काइंड ऑफ सिग्नल बच्चा जब चाहते कि माँ हमारा सामने आए तो रोना शुरू कर दिया हाथ पा ये भी एक बहाना है क्योंकि बच्चा का कोई उपाय नहीं है एक यही है और कोई ताकत नहीं है हमारा नीतिकार ने शास्त्र में बताया बालानम रुदनम बलम बच्चा का रोना ही बल है और दूसरा कोई बल नहीं उठ नहीं सकता चल नहीं सकता बच्चा का रोना और रोना शुरू कर दिया भागे आएगी उसको गोदी में ले लेंगे और लार प्यार करें तो ऐसे ही है देखो जब बचपन बचपन ने आप पैदा हुए तो ऐसे ही आप माँ का हो बुजुर्गों का स्नेहो आपको ऐसे खींचना पड़ा अब जा थोड़ा बड़े हुए पालन पोषण हुआ आपका आगे चलकर फिर एक एक तरह तरह का आपका सन में जो अनुभव आया कि महाराज अभी हमारा विद्या का जरूरी है अभी अपना अपना कुछ विशेष शिक्षा का जरूरी है ऐसा करके अभी हमारा पैसा का जरूरी है ऐसा करते करते आप सारे प्रयोजनों में स गया लेकिन आपका अंदर में चाहत जरूर है तो दाता चाहिए और आप मांगते हो तो दाता तो चाहिए विद्या चाहिए तो दाता चाहिए तो आप विद्या लेते हो धन चाहिए तो धन देने वाला धनी चाहिए जो आपको दाता है देगा और अगर भगवत रस चाहिए वो भी देने वाला वो भी रस आप बाजार में जाके खरीदना नहीं खरीद खरीदने की जाओ संभव नहीं है तो यहां जो है सुंदर बताइए द्वितीय श्लोक में किसका शरण में जाए बताओ दुनिया में ऐसा दयालु कौन है कोई है दिखाओ मेरे को एक दिखाओ हैं जब नित्यानंद प्रभु को सड़फोड़ दिया बलोराम साक्षात फिर भी नित्यानंद प्रभु उनको बोले महाराज इसको प्रेम दो आप जगाई मदाई इतना पुण्य इतना पवित्र हो गए कि जगाई मदाई का नाम तो हम सुबह में उठ कर लेते हैं जगाई मदाई की जय हो क्यों जगाई मदाई इतना पवित्र है अरे हम कहाँ का कीड़े मकोड़े हैं जगई मदाई कितना पवित्र है क्यों भगवान का करोणा जब तक गुरु वैष्णव का करोणा स्नेहो दृष्टि आपका वह नहीं होगा जितना भी आपको दिखाओ आप कोई फल नहीं होगा पल पल में भजन का रास्ता मार्ग ऐसा है कि रोना पड़ेगा पल पल में रो दो कीपा करो कीपा करो ऐसा रोना पड़ेगा कि रोना सुनकर गुरु वैष्णव भगवान पीछे आएगा जब तक रोना नहीं आए तब तक कुछ नहीं होगा हमारा सिलो गौर किशोर दत् बाबा जी महाराज परमंश गुरुदेव गौरी गंगन का सारे तमाम दुनिया जानते हैं जो गौर मठ कर भजन करते हैं परमंश्रेष्ठ हो इनका सामने किसी ने प्रश्न कर दिया महाराज ऐसा करो ये की कीपा करके बताओ कि भगवान कैसे मिले तो गौरकिशोर बाबाजी महाराज ने सोचा कि इसका सामने ज्यादा बड़बड़ा है तो क्या फायदा है तो समझेगा नहीं ज्यादा शास्त्रों का बात बोलो तो ये समझेगा नहीं सुनने वाला थोड़ी है तो प्रश्न कर दिया उत्तर दे दे तो एक एक उत्तर दे दिया एक शब्दों में बोले सुनो भगवान चाहिए खूब रोन, रोना खूब रोना ऐसा रोना ऐसा रोना ऐसा रोना कि भगवान भागे आ जाएगा अब तो पैसा खो जाए बिजनेस में लॉस हो जाए पत्नी इधर भाग गई कुछ हुआ तो रोना शुरू कर दिया भागवत में है सुंदर सुंदर प्रसंगो हैं? उस दिन बताया था पुरू जैसा ऐसा भीड़ है जो दुनिया को हिला दे, देवता लोग उसका पैर छोते है महाराज आओ उसका हो गया उर्वशी का पीछे तमाम दुनिया उसको देख के डर तेरी बाप रे बाप लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने उर्वशी जैसा स्वर्ग का अपसरा इनके पीछे बस उसका जितना सारे हिम्मत खत्म कहा गया हिम्मत एक बात ध्यान से सुन लो जब तक आपका तमाम दुनिया में जो भोगने का चीज है तमाम चीजों से आपका मन हट जाएगा उसी समय क्या होगा आपका ताकत आ जाएगा आपका इतना ताकत आ जाएगा मानो कि वो आपने सोच नहीं सकता इतना पावर आ जाएगा हमारा सप्तम स्कंध में आएगा देखोगे जड़ एव ए मनोव कामानो मनुष्य स्थितानो तरही ही एव भगवताय कलपते जिस समय तमाम भोगने का कोई इच्छा आपका दिल में समाप्त हो जाएगा उसी समय तुम्हारा ताकत आएगा इसका पहले नहीं आएगा सारे जो ताकत है हिम्मत है इसी भोगने का जो स्पृहहा है इससे द्वारा आपका सारे खत्म हो जाएगा तो इधर प्रश्न किया गया बताओ गौरकिशोर जी बाबा जी महाराज ने बताएं कि अगर भगवान चाहिए तो रोना खूब रोना ऐसा रोना कि भगवान भागे आ जाएगा तुम्हारे सामने इसका पहले तो भगवान चाहिए बोलने से हम मानेगा नहीं भंग कहा चाहिए उनको तो दुनियादारी का चीज चाहिए भगवान चाहिए प्रमाण करो भगवान चाहिए तो ये जो हमारा ये जो टीका का सुंदर बताए कि देखो ये जो सुखदेव गोस्वामी को जो खींच के लाए ये दो श्लोक इसके द्वारा खींच के लाए बोलो जो पुतना है राक्षसी रुधिरासना इन्होंने जब अपना स्तन में कालकूट विष लगाकर बाल गोपाल जिसको देखने से दुनिया हिल जाए इसको मारने का प्रयत्न किए जिसको मार डालो बच्चा को और सुंदरी लक्ष्मी जैसा रूप बना के आई थी और दशम स्कंद में आएगा और जब स्नान पान कराए कराई तो गोपाल ने क्या किया वो इसका स्नान पान करने का बहाने उसका प्राण को खींच लिया और लेके उसको धात्री उचित गोती दे दिया महाराज उन्होंने तो तुमको खून करने के लिए आया है जहर मिलाकर और तुमने इतना बड़ा उसको गोती दे दिया आशीर्वाद दे दिया ना बड़ा आशीर्वाद दे दिया देखो जो जोगी यानी भजन करके नहीं मिलता अब पुतना ने बीस लगाकर उसको मारने का प्रयत्न किया फिर भी गोपाल को तो लिया था गोदी में और दिया तो स्तन उद्देश्य खराब था लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया उनको धात्री धात्री माता धात्री माता का गोदी दात्री माता का बोति धाई माँ होते नहीं जो लालन पलन करते हैं माँ मा अगर कोई व्यस्त है इनके गोती दे दिया तो बोलो ये गोपाल गोविंद को छोड़कर किसका भजन करें? भजन करना है तो उसका ही करना है और आगे चलकर और ज्यादा ऊंचा बात बोलना है तो बोले महाराज ये कलिकाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु छोड़कर और क्या भजन करो और आगे चलकर इसको सौरभ ने सुंदर सिद्धांत तो लिखे नौ कृष्णात चैतन्यात जगती पर तत्त हो कृष्ण चैतन्य से छोड़कर गोपाल गोविंद तो वो तो कृष्ण वस्तु ही है कृष्ण चैतन्य महापू साक्षात कृष्ण फिर भी कृष्ण स्वरूप में जो इतना करुणा है इससे कई गुना ज्यादा है चैतन्य महापु इसलिए चैतन्य महापु गौरविता बोल के एक बार अरे बोल के तो देखो इतना बोल के तो देखो मेरा बात में विश्वास करो गौर नहीं जाए बल्कि के बोल के रोके देखो एक बार राधा गोविंद तो ज्यादा राधे राधे बोलते रहो तो राधा क्या हो कुछ नहीं होगा अभी ये बोलने जाए तो क्या बोले तुलसी परिक्रमा जो होता है हमको तो हंसी लगता है कुछ बोलता नहीं कि लड़ाई हो जाए कुछ भारतीय महाराज जैसा वो समझेगा बाकी आदमी तो ज्यादा समझेगा नहीं तुलसी परिक्रमा हो तो पहले ही गौड़िया मठ का जो विचार है इसको खराब कर दिया नमोरे नमोरे मैया नमो नारायण ने बोल दिया बस तुलसी देवी को माँ बोल दो राधा रानी को माँ बोल दो तो हो गया तुम्हारा वजन छूटी तुम क्या वजन करोगे गौड़िया मटका का मटका क्या वजन करोगे रसा भाष हो गया चैतन्य महापो का विचार ये सब भाष हम बाद में बोलेगा अगर इंटरेस्ट है अगर कीर्तन करके आप चलो तो आपका बात है जब जानना चाहो तो बताए नहीं तो चुपचाप रहे तो यहाँ बताया ये दो श्लोक जब उच्चारण किए तो सुखदेव गोस्वामी खींचे चले आए बोले महाराज और बताओ और बताओ और बताओ इसका पीछे दौड़े। और बताओ और लेना है तो चलो हमारा साथ अमृत लेना है बोले हाँ और बताओ करणो तृष्णा कानों का तृष्णा हो रहा है और बताओ इस, बताओ और बताओ मेरा बुरा प्यास जगह है बोला प्यास है तो चलो ऐसा बहुत कुछ पियाएंगे आपको तो जब ये पीछे पीछे दौड़े तो सुखदेव में उसका पीछे पीछे है आके हथकोड़ी लगाकर ये तो मजे की बात है बैसदेव गुस्वाई का बोला आ गया अभी इसको दो रस दो नशा चढ़ गया रस दो इसको जब नशा चढ़ तब ना नशा करोगे नहीं तो दुकान में जाओगे <laughs> नशा चढ़े तब ना जाओगे तो ऐसा करके कर दिया अभी बात में हमारा ये सुखदेव गोस्वामी सुतोदेव गोस्वामी पद अभी बताएं कि जो आप प्रश्न किए जो हमने सुना भागवत जी महाप्रम तो, तो सोरा इंट्रोडक्शन दिए इधर और ये जो सुत्रदेव गोस्वामी जी का सामने सनौकाद से प्रश्न किए अच्छा हमने सुना है परीक्षित महाराज का जन्म वृत्तांत का बारे में थोड़ा प्रश्न किए तो इसका बारे में ये तो कृष्ण कथा का ही आश्रय होगा कृष्ण कथा छोड़ के तो होगा नहीं है तो पूरा खानदान कृष्ण भक्त है तो इसी समय धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया जो महाराज परीक्षित आप दूसरा शोक हम बताया नहीं हरेर गुनाक्षिप्त मतिर भगवान बद्रायणी अध्यात महदाक्षणम नित्यम विष्णु जन प्रिय नित्यों विष्णु वैष्णवों का जो वैष्णवों का जो प्रिय है ये भागवत जी महापुराण का रस लेने के लिए फिर हरेर गुनाक्षिप्त मतिर भगवान बदरायणी अर्थात वैष्ण जी का पुत्र खींच अभी परित का परीखित जी का जो जन्म कर्म दिव्य ये सब का बारे में थोड़ा प्रश्न किए और बोले हमने सुना है जो इन इन्हें द्रोणी अर्थात अश्वत्थामा का अस्त्र अस्त्रोपहार किया था माइया का कोख में इनका हालत खराब हो गया था हमने सुना था इसका बारे में थोड़ा बताने से तो अच्छा लगे फिर उसका पहले बताएं, उसका आगे कथा है जो ये जो द्रोणाचार्यों दुरुना, का लड़का है औ्वत्थमा इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्धों जब समाप्त थोड़ा क्योंकि डेली रोज जो युद्ध है थोड़ा समय होता था इसके बाद कोई किसी का साथ लड़ेगा नहीं युद्ध के में लड़े जब युद्ध का समय आज का अतिक्रांत हो गया तो युद्ध अभी नहीं होगा फिर कल हो लेकिन ये जो अश्वत्तमा है इन्होंने बेमानी करकर शिविर में जाकर छुपके से पांच पुत्रों का गर्दान काटके लाए दुर्योधन के लिए एक तो वैष्णव है और दूसरा नियम है युद्ध का समय में इतना बेईमानी तो उचित नहीं है ये तो युद्ध का नीति का खिलाफ है लेकिन कर दिया सोचे कि दुर्योधन संतुष्ट हो लेकिन दुर्योधन के सामने जो पांच बालक का मूर्ख सड़ काट के दुर्योधन के सामने दिया तो दुर्योधन ने चमका अरे ये क्या किया है ये तो हमने नहीं बोला था दुर्योधन जैसा इतना बदमाश तो दुनिया में नहीं होता फिर भी वो भी चौंक गया अरे ऐसा तो नहीं बोला था यू क्या किया बच्चा को पांच लड़का को काट के लाई हाय हाय हाय जब ऐसा करके रोया एकदम द्रौपदी का रोना देखो तो धरती फट जाए तो इस समय अर्जुन ने बोला देवी तुम चिंता मत करो हम इसको पकड़ के लाएंगे लाके इसका व्यवस्था करेंगे आपका सामने में चरण में फेंकेंगे ऐसा करते करते जब अर्जुन रथ रथ में सवार होकर उसका पीछा किया तो पीछा करते करते और तो डर के मारे ऐसा दौड़ना शुरू किया तो महाराज कहां जाए कहां जाए जो उसका नाम अर्जुन है उससे बचे कहां जब देखे और बचने का कोई रास्ता ही नहीं है अब क्या करे तो क्या किया ब्रह्मास्त्रों को छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया बोले इन लोगों को दहन कर दो एकदम दुनिया से उसको हटा दो इन लोगों को पांच पांडवों को सीधा तब अर्जुन ने सोचा कि अरे अचानक क्या हुआ अचानक हो गया क्या ये जैसा प्रलय जैसा शुरू हो ब्रह्मास्त तो, तो दिखने का आपका तो कोई उपाय नहीं ब्रह्मास्त्र तो ऐसा है जब ब्रह्मास्त्र तो चले तो दुनिया हिल जाएगा भाई दुनिया में फलय प्रलय हो जाए इसी टाइम में अर्जुन ने समझे नहीं क्या हुआ अचानक उसको पकड़ नहीं गया अचानक क्या हुआ जो ऐसा हालत हो गया तो उसने क्या किया अर्जुन वाच अर्जुन तो बोले कृष्ण गिश्न, कृष्ण महाबाहो हो भक्त नाम अभयंकर तम एक दजमाना नाम अपवर्ग ओसी संस्थित हे तमाद पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति पर मायाम बुदा सोचित सक्या कई बल्ले स्थित होमि कृष्ण कृष्ण महाबायो महाबाहो भक्ता नाम माँ भयंकर भक्तों को तुम बचाने वाले हो बचाने वाला हो अब ऐसा क्या हो गया हमको तो पता नहीं चलता क्या हो गया ऐसा चारों ओर से आग जल रहा है तुम सबो दुनिया को जला के खाक कर देगा उसी समय कृष्ण भगवान बताए ये पार्थो ये कुछ नहीं है ये तुम्हारा डर के मारे वो क्या किया भगवान ने बोले वेथेदम द्रोणपुत्र ब्राह्म मंत्र ब्रह्म मंत्र प्रदर्शितम बेथेदम बेथ्व एदम बेथेदम बेथम द्रोणपुत्र ब्राह्म प्रदर्शितम ब्रह्मास्त्र ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है ये अपने को बचाने के लिए और कोई उपाय नहीं था वो छोड़ा है और एक बात सुन लो ये ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का मंत्र नहीं जानता एक ही मंत्र जानता है छोड़ने का बस छोड़ दिया तो छोड़ दिया उसको जो वापस लाओ इसका मंत्र का। आप एक काम करो अभी आप भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ो क्योंकि इसको इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है ही नहीं तो तुमने एक काम करो ब्रह्मास्तु तुम भी छोड़ो तो अर्जुन ने क्या किया ब्रह्मोस्तु छोड़ दिया तो दोनों इधर से ब्रह्मोस्त इधर से ब्रह्मास्तु दोनों काउंटरबलेंस हुआ भगवान जी खड़ा है भगवान जहाँ है तो वहाँ कुछ तो सारे दुनिया को वो बचाने वाला है ठाकुर जी इसी समय क्या हुआ उसको खींच कर पकार के, रस्ति रस्ति, रस्ति कर रस्सी जैसे रस्सी रस्सी में बांध कर कुत्तों को जैसे लाता है उसको बाँध के लाए ला द्रौपदी के सामने फेंक दिया जा फेंक अथा आतम पशुवत्सम अबांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन ये खराब निंदनीय इतना गहरा काम किया है खराब घटिया काम ये कोई शास्त्र में उसको कोई खमा नहीं करेगा महाराज ये नियम नहीं है जो सोया हुआ है जो पागल है जो स्त्री है हैं जो मत्व तो है उन्मत्व तो है इन लोगों को मारने का विधान नहीं है शरणागत है ये सब जो बताया हमने लिस्ट बताएं इन लोगों को खून नहीं करना शरणागत हो गया उसको मारना नहीं स्त्री है कुछ भी करे उसको मारना नहीं है उसको विचार अलग सा होगा समझा मेरा बात शास्त्र का विधान है मतव तो है उनमत्व तो है या तो ये सो गया आप जाके मारोगे ये आतोताई है हैं ये आतोताई किसी का घर में जब वो सोआ वह आप जाके आग लगा के आ गया ये तो आतोताई है सामना आमना सामने मारो जुदो ये अलग बात है आतोताई है अशास्त्रो का विचार है आतोताई बदारण आतोताई को मारना चाहिए आतोताई को खमा नहीं है कोई हैं और जब द्रौपदी का सामने लाकर अजु ने हाजिर कर दिए फेंके तो कृष्णा अर्थात द्रौपदी जब देखे ऐसा करके उसको खींच गला लाके पशु तो जैसा उसको फेंक दिया तो द्रौपदी का सहन नहीं हुआ वैष्णव किसको बोला जाता है देखो विचार करो एक एक सिद्धांत तो सुनो वैष्णव किसको बोला जाता है जिसका दुनिया में तमाम आदमी उसका अगेंस्ट भी जाए कोई कारण नहीं है उन्होंने कोई गलती नहीं किया सिद्धांत तो बोला विचार बोला तुम्हारा मंगल किया तुमने खमाखा उसको शत्रु समझा ये जो है अभी पूरा पूरा दुनिया उसके अगेंस्ट में जाए फिर भी ये वैष्णव सोचते हैं कि ये तो भगवान का संबंध का जीव है सारे जगत का जो संबंध है वो तो कृष्ण से है हम इसको कैसे मारें तो इस समय कृष्णा अर्थात द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर बताए मुच्चतम मुच्चतम एशो ब्राह्मणो नितरम गुरु इसको छोड़ो ब्राह्मण को ब्राह्मण जो वास्तव ब्राह्मण है तो गुरु है वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु अगर वास्तव ब्राह्मण है बारो मन बारह क्विंटल बारो मोन हो गया तो वो तो कुछ काम का नहीं है बारह मन मतलब अहंकार लेकिन ब्राह्मण हो तो उसका तो वैल्यू है ही है आ कृष्ण भक्ति युक्त तो नहीं होने से ब्राह्मण तो है ही नहीं ये जब ये ऐसा किया तो बोले अर्जुन को बताएं इसको छोड़ो जल्दी मुच्छता मुच्छता में सो ब्राह्मण हो गुरु गुरु ये तो गुरु है इसको छोड़ो आ तुमने सौरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गो उपसंगम अस्त्रश्चो भवता शिक्षितो भवता अनु गृह किसका कृपा से आप ये सीखे थे याद नहीं है कौन है ये बोले महाराज तो जो है तो उसी का तो लड़का है द्रोणाचार्यों का कृपा से अब अस्त्र सब सीखे हो याद नहीं है वो गुरु है इनका लड़का है जब पिता चले जाते हैं नियम है पुत्रो पिता का प्रतिनिधि बन के रहता है सच्चा पुत्र जो है तो ये तो जो का प्रतिनिधि है दुनाचार्यो ही ये पुत्र रूप में इधर उपस्थित है जिसका अनुग्रह के द्वारा असो सस्व सम आपने सीखे हो इसको छोड़ो छोड़ दो इसको छोड़ दो इसको ऐसा और विचार करो दुनाचार्यो जी आचार्यो वो तो चले गए पथर गए अभी कृपि कृपी कृपी जो दोचार्यों का स्त्री तो अभी विधवा है इनके एक मा तो सहारा ये पुत्र एक बेटा लौता बेटा अब हम जैसा पांच पुत्र गया तो पागल का मैं रो रही हूं तो हमारा कष्टम मेरा जो क्या कष्ट है मैं मैं खुद जानता हूं मेरा ये भावना नहीं है कि मेरा जैसा कष्ट की पीका मिल जाए अर्थात गुरुजी का जो पत्नी है मेरा कष्ट मिला मैं सहन कर ले छोड़ो ये कष्टो हम सहन कर लें, लेकिन ये जो कष्टो इसको मार कर तुम जो कष्टों में फेंकोगे महाराज ये हम हम हमसे रहा नहीं जाएगा ऐसा करके छोड़ दिए छोड़ दिया है तो इसमें एक बात हुआ भगवान से किस तो पहले ही बता दिए भगवान तो बहुत मजा करते हैं हर समय भगवान ने बताया अर्जुन आतोताई बताओ रहनो आतोताई को मारना चाहिए या बोला अब फिर और एक बात बता है ब्रह्म बंधु नंतव्य कैसा विचार देखो कैसा चालू है भगवान विचार देखते हैं क्या बोले ब्रह्म बंधु ब्रह्म बंधु कौन किसको बोले बोल ब्राह्मण नाम का योग्य नहीं है ऐसा तो नाम का ब्राह्मण है ब्रह्म बंधु नव्य ब्रह्म बंधु नव्य आतोताई बदारण जो ब्रह्म बंधु ब्राह्मणों में कुलांगार भी है उसको ऐसे आप काटके फेंकोगी ये खून करोगी ये विधान नहीं है लेकिन ये विचार जरूर है आतोताई बदारह आतोताई को मरना चाहिए आप बोलो क्या करे कहा जाए बेचारा अर्जुन अर्जुन ने चिंतित हो गया क्या बात है अभी बोला है अभी बोला आतोथाई बता रहना ब्रह्म बंधु न हंतव्य अभी हम किस किस मार्ग पे चले उस टाइम पे बोले कृष्ण भगवान जब देखे ये तो चिंतित है तो बोले देखो तुम एक काम करो भीम तो गुस्सा में आकर तो मार डालो अभी इसको भीम तो ऐसा ही तो भीम दादा बोल रहा है मार डालो कृष्णो बोल ऐसा करो तो कृष्णो ने दोबारा बोला देखा काम करो भीम जैसा बोला वो भी करो हम जैसा बोला वो भी करो आर आर क्या द्रौपदी जो बोला वो भी करो अरे महाराज ऐसा कैसा संभव है ये जो बोले वो भी करो ये जी जो बोलो ये भी जो बोला भीम दादा जो बोला वो भी करो हम भी जो बोला वो भी करो और द्रौपदी जो बोले वो भी करो अभी क्या करे तब दिमाग में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका छलांग से आ गया एकदम बिजली का माफी करे ब्राह्मणों का तो ऐसा है उसको आज जो जो कुछ भी है उसका कपड़ा आदि सब उतार के उसको जगह से धक्का मारकर निकाल दो यही इसका मरण का तुल्य है जो बड़ा सम्मानी व्यक्ति है उसको अपमान कर दो यही इसका मौत की बराबर वो मुख नहीं दिखा सकेगा शास्त्र का विचार है वैदिक शास्त्र का तो तुरंत क्या किया उसका माथे पे तो मोनि तो था ही था मोनि का साध चूल को पूरा कमा दिया मोनि को ले लिए और उसको क्या किया धक्का मार के उस जगह से चा यहाँ से पट बोल के भगा दिया पीट के भगा दिया तो तो चले गए इतना अपमान महाराज उसका जिंदगी में कभी नहीं हुआ था पहले इतना शास्त्रों का विचार है बपनम द्रविना दानम स्थानात निर्यापनम तथा ऐशो ही ब्रह्म बंधु नाम बधो ना अन्योस्थिति कहा ब्राह्मणों को दैहिक शास्त्री देने का कोई विधान है नहीं ऐसा किस्म का शास्त्री दे सकते हो यही इसका मौत की बराबर है अब महाराज बाद में प्रसंग आता है जब हो गया तो हो गया मोर अब तो चला गया क्या करे हजारों रोने से भी तो आएगा नहीं आपका जो रिश्तेदार है आपका जो अपना प्यार का आदमी है सो चला गया हजारों रो तो आएगा क्या आएगा तो नहीं तो गया तो गया दुनिया में आपका भी ऐसा हालत है ये विचार करके जिंदगी गुजारो कि आपको ही जाना है काल आज नहीं तो काल दैट्स फीलिंग शुड भी दैट डायरेक्ट फीलिंग शुड बी देर इन यू ऑल द टाइम कॉन्स्टेंटली हर वक्त अपना अंदर में ये विचार को बना रहना जरूरी है अपना अंदर में विचार को रखना जरूरी है कि कभी भी हम चले जाएं ये विचार अगर नहीं रख सकोगे तो ये इसको दुश्मन देखोगे इस, इसको इसको दुश्मन देखोगे इस, अरे जब तुम भी आए हो हम भी आए हैं दो दिन के लिए किसका साथ किया दुश्मनी होगा बोलो ये विचार कर लो आप और हम किसी जगह गया हिमालय में घूमते घूमने के लिए गया और रास्ते में आपका साथ मुलाकात हो गया ऐसा बहुत हुआ बहुत संतों का साथ मेरा बोला पहाड़ी छट्टी में चलना शुरू कर दिया हमारा रात हो गया खाना पीना नहीं कुछ नहीं है और पहाड़ी छट्टी में घुस गया एक जगह है आश्रम बना था और संतों का क्या विचार है लगा लो कम्बल हँसो आओ और पानी तो है ही है पहाड़ का नीचे चल रहा है ले लो पियो रहो तो साथ साथ हमने जब जब धैन करके हमारा भजन करके फिर पहाड़ी नदी का अंदर देख रहा है हमने बड़ा गभीर ये जिंदगी क्या है जैसे साक्षात अनुभव हो रहे हैं हमारे मैं कौन हूँ कैसा है गुरुजी हमको कीपा किए हैं और एक संत दो एक संत महात्मा मेरे पास आए मेरा साथ चर्चा शुरू किए बड़ा दोस्ती हो गया बड़ा अपना जिंदगी के बहुत बात बोले महाराज आप फिर सुबह में चल वो ऊपर चल वो नीचे चलना शुरू कर दिया हूँ ऊपर चलना शुरू कर दिया उसका हो गया वो करके आए तो जिंदगी में और उसका साथ देखा हुआ नहीं तो ऐसा ही मान लो कि आप और हम ये जगत में दो दिन के लिए एक साथ आए हैं और इसके बाद आपका जाना है एक जगह हमको जाना है तो इसमें लड़ाई करने तो कोई फायदा नहीं है ये विचार करके देखो जैसे पथिक पथिक जानते हो ना रास्ते में चलने वाले को साथ किसी का मुलाकात हुआ पर दो फल का व्यवहार हो गया ये चल दिए इधर हम चल दिए इधर तो दुश्मनी बात की दुश्मनी बात की बोलो अब ये जो है अभी इसका बात का उद्धवाय में बोले अब जो जो मारा गया जो चले गए युद्ध में उसका लिए तो कोई क्रियाक्रम तो करना है मारा तो गया अब क्या किया जाए तो सारे सब लेके अपना जो पंच पांडव आदि गांधारी सारे जितना युद्ध में मारे गए जितना जितना है सब उसका बारे में गंगा में जाकर उनका नाम पे ठाकुर जी के चरण में पूजा चढ़ाए ये आत्मा का मंगल हो जाए ऐसा तो मंगल होगा ही कुरुक्षेत्र तो युद्ध में ये बाधा है कुरुक्षेत्र युद्ध में जिसका मौत हुआ उसका असत नहीं हो फिर भी वो मंगल करने के लिए गंगा में स् नहाने के लिए गया फिर उधर से आए हैं आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तो, तो हो ही गया झमेला तो हो गया वो तो युद्ध खत्म हो गया और पांच पांडवों का आईधर तो जय हो गया अब हमारा करना क्या है हम तो जाना है युद्ध तो हो गया अब सारे शत्रु तो खत्म हो गया अब जाना है जब जाने के लिए दौर का वापस जाए भगवान का इच्छा युद्ध हो गया और कह रहे कि क्या करें उधर भी चिंतित है सब तो वह जब जाने के लिए तैयारी में था रथ में सवार हुए तो अचानक क्या हुआ उत्तरा अर्जुन का पुत्रों का नाम अभिमन्नु अभिमन्यु युद्ध में मारे गए इनको इन इनके जब पत्नी उत्तरा इनका गर्भ में संतान था इसी समय क्या हुआ उत्तरा भाग्य आए भगवान श्री कृष्ण रथ में चढ़ गए जाना है तो उत्तरा भागे आए बचाओ बचाओ करके क्या हुआ था ये तो सब तो हो गया झमेला और कहा से आपत आए पाही पाही महायोगीन देव देव जगत नान्यम तदा अभयम बस यत्रो मिथ्यु परस्परम ये दुनिया एक दूसरे से झगड़ते है लड़ते है खून खराब करते हैं इसमें आप छोड़ दूसरा कोई सहारा हमारा है नहीं ये देखो कहाँ से ये आ रहा है हमारा और हमको मारने के लिए हैं? तो उस टाइम में विनती करके कृष्ण को बताएं कामम दहोतुमाम नाथो मामे गर्भो निपत्तताम हमको तो मारने के लिए आ रहा है ये ऑस्ट्रो कहाँ से आ रहा है आग जैसा जलते हुए लेकिन हमारा डर नहीं हम मर जाए तो ठीक है लेकिन पांडवों का जो एक वंशों का जो जो बीज है कामंग दौतु माम नाथ मामे गर्भो निपत्ताम हमारा गर्भो जैसे विनाश ना हो हम मर जाए ठीक है हमारे गर्भों को बचा एक तो है और तो कोई है नहीं अब क्या किया जाए जब ऐसा देखे तो भगवान श्री कृष्ण ने तो समझ गया तो कुछ नहीं है ये तो उसी बदमाश का काम है अश्वत्थ ने इतना अपमान हुआ तो सोचे कि उसका खानदान उजाड़ देंगे जा चल और उसका तो कुछ उपाय है नहीं तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए तो ब्रह्मास्त्र तो आ गया बहुत सारी जगह एक एक जगह एक एक किस्म का विचार है तो व्यासरम भिक्खो तत्तोषना मनन विस्यात्मनम सुदर्शनेन शास्त्रेन शान्यम शानं रक्षां बैधाद विभु विभु भीभु माने कृष्ण सुदर्शन चक्र को आदेश किए भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है इस चक्र के द्वारा क्योंकि ब्रह्मो, तो ब्रह्मो ब्रह्मास्त्रो से लड़ने वाला वही कोई कोई कुछ नहीं है एक है वैष्णव तेज जो, जो सुदर्शन चक्र छोड़ के इसको हटाने वाला कोई नहीं तो इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्या किए बचा दिया बचा दिया सुदर्शन चक्र देके अस्त्र को बचा दिया और आगे चल के और सुंदर विचार भी है जो परीक्षित महाराज जी ने अपना घर मैया मा, का कोख में रहते हुए दर्शन किए किसी ने गदा ऐसा ऐसा करके गदा घुमा रहे करके बचा रहे उसको ऐसा विचार बाद में है अभी तो सुदर्शन चक्र के द्वारा तो बाहरी दृष्टि में बचा दिया और अंदर में भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए जोग बल के द्वारा गर्भों में पहुंच गए पहुंच के क्या किया वहाँ गदा के द्वारा और जो भी तेज बचा हुआ था तो उसको हटा दिया एकदम उसी समय परीक्षित महाराज जी ने गर्भों का अंदर मैया का कोक के अंदर रहते हुए वो विचार करके देखिए कौन है ऐसा छोटा सा साईं अंदर में गया ना तो परीक्षित महाराज चिंता करते रहिए कौन है इतना सुंदर देखने में इतना तेज है कौन है और जब अविर्भाव हुए परीक्षित महाराज का परीक्षित महाराज आविर्भाव होने के बाद भी वो इधर उधर देखते थे बच्चे बचपन में भी जो जिसको गर्भ में देखा था क्या ये वही है क्या ये ये वही है क्या ऐसा करके विचार करते इसका नाम इसका नाम इसीलिए इसका नाम परीक्षित हो गया हर वक्त परीक्षा करते थे ये है इसी को देखा था ना गर्भ में और किसको देखा था ना ये होगा ऐसा करके विचार करते थे इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ पर गया इसके बाद उसको तो बचा दिया बचाने का बाद कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण का जाना रुकवा दी जाते समय कुंती जी बड़ा भारी सुंदर स्तभ किए ये कुंती स्तभ को लेकर एक इतना बड़ा किताब हो सकता उसको व्याख्या किया जाए कि कुंती कौन है कौन थी कुंती इनका विचार कैसा सुंदर है इसको हमारा इसका भारतीयों भारतीयों ये सभ्यता भारतीय जो विचार है सतमार्ग है इसमें कुंती देवी का इतना बड़ा अवधान कुंती देवी का जो शिक्षा है कुंती देवी थोड़ा बहुत सब किए इसको अगर व्याख्या करके एक किताब बने इतना मोटा होगा उसमें जो विचार होगा आप पागल हो जाओगे ऐसा सब विचार है इसके अंदर में हा कु नमसे पुरुषम तमाद परम प्रकृति परम आलक्षम सर्वभूता नाम अंतर वही कुंती देवी ऐसा करके करके किंत कुंती देवी तो बुआ लगता है फिर भी ये बुआ जानता है ये कौन है इसलिए जब रथ में चढ़ गए तो रोते रोते सफ सफ किया नमस्ते पुरुषम तम आदम ईश्वरम तुम तो परात्मर पर अखिलेश्वर हो प्रकृति परम प्रकृति के पार हो तुम अलक्षित रूप में सर्वभूत का अंतर में अलक, अलक्षम सर्वभूतान अंतर बहि अवस्थितम चारो ओर जहां नजर जाए नहीं है चारो ओर वही कृष्ण ही है सर्वभूतान अंतर बहि अवस्थितम आर माया जवनिका छन्नो मज्ञा अधम अवयम न लक्षो दिशा नटो नटो धरो यथा माया जबनिका छन्यम मज्ञा मधुख जम अवयम जैसे पुतली नाच देखे हो बहुत पूरे बचपन पे है सारे बच्चा लोग पुच पुतली नाच होता था अब पुतली को कौन नचा रहा रहे को? कोई ना जाने पीछे से कोई नचा रहा है और पुतली तो नच रहा है बात बोल रहे हैं नच रहा है ऐसा कुंती देवी ने बताए कि सब तुम्ही हो सब कोई को नचा रहे पूरा तमाम दुनिया को कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चौ नंद नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नम पंकजना भायो नमः पंकज मालिने नम पंकज नेत्रा नमस्ते पंकज ऐसा करके बहुत स्टॉप किए हमने इतना डिटेल्स नहीं जाए एक विचार सुन के हैरान हो जाओगे कि दुनिया में ऐसा कोई है जो भगवान का पास बोले भगवान हमारा जिंदगी में बहुत सारे मुसीबतें खड़ा कर दो ऐसा है ऐसा है ऐसा तो है नहीं एक कुंती देवी का अंदर ही देखे जब कृष्ण जा रहा है तो बोले मा बुआ जी तो सब समय झमला तो खत्म हो गया खत्म सारे झमला खत्म कर दिया हमने अब आराम से रहो मोज मारो कुंजे भी रो पड़ी बोले महाराज आज मोज है क्या अभी तो दुख की समय है बोले क्यों महाराज बलचेन मृदे मृदे अनेको महा रथास्त्रो द्रोणी अस्तो तो चास्म हरे रभी हरे रभी रक्षितम मृधे मृदे अनेको है महास्तो द्रोणी अस्त तो हो स्वास्मो हरेर अभिरक्षिता युद्ध क्षेत्र में जब पहुंचे उस समय रक्षा किए हो गौरदान गरद, जब बीज दिए थे तब अब रक्षा किए हो जब आपका जदुगृह में आग लगाए थे तो तब तो आप ही रक्षा किए थे ना विपद संतुता सस तत्र हो जगद गुरु भवतो दर्शनम यद साध अपुनर्भव दर्शनम हमको हमको क्या करो दया करके बड़ा भारी मुसीबत खड़ा कर दो विपद लाओ हमारा लिए विपद लाओ महाराज हमारा लिए बोले विपद क्या होगा विपद की कोई मांगे क्या है ऐसा बुआ जी बोले विपद हो संतुता सत सत्सत तत्व तत्व जगत गुरो भवतो दर्शनम जत साध अपनर्भव दर्शनम जब मुसीबतें आते रहें तो आप तो भागे आए जब अर्जुन जब दुर्योधन ने बदमाशी करके सोचे कि दुर्वासा मुनि को थोड़ा उधर हमारा जी एक वर मांगे यार ये भी कोई मांगने वाला बर है बोले क्या मांगो बोले काम करो जंगल में जाओ जहाँ हमारा पंच पांडव जो है वहाँ जाके ओ भोजन मांगो आप इतना सारे दस हजार से इतना सारे आपका शिष्य है ये भी कितना खतरनाक है देखो कितना पॉलिटिक्स हमारा गीता का जो पहला श्लोक है गीता का कुरुक्षेत्र धर्म कुरुक्षेत्र ये श्लोक का व्याख्या करना शुरू कर दे तो आप पागल हो जाओगे इतमें क्या राजनीति है ये दुर्योधन का विचार देखने में कुछ नहीं है धर्म कहते कुरुक्षता कुछ नहीं है लेकिन इसको विचार करने बैठो तो देखो कि ये खतरनाक है दूर्योधन इसका विचार कहता अभी समझोगे नहीं समय भी नहीं है सब तो ये जो विपद मांगे भगवान ये जो कुंती देवी विपद मांग रही है वह विपद होने से क्या हो आप तो भागे आओगे जब कुछ खाना पाना बचा नहीं था अब जब आके बोले हम भोजन करेंगे तो जुदिश्चित तो पागल हो गए बोले महाराज क्या देंगे जंगल है वो भी एक दो आदमी नहीं है दस हजार शिष्यों के साथ है जमा पूरा जमात आया तो कैसे भी भोजन कराए और वो भी द्रौपदी का भोजन खत्म होने के बाद और किसी को भोजन करने का क्षमता नहीं सूर्यों का एक पात्र था इसी में हजारों लाखों आदमी भोजन करे तो उसी से देते रहेंगे लेकिन जब वो खा भोजन हो जाएगा देखो का उसका बाद अब तो हो गया था तो कृष्ण रोने जब रोना शुरू कर दिए कृष्ण भगवान भागया है आया कि ना कितना प्रमाण है तो ठीक ही बताया विपोद तो को भेजो हमारा सामने जैसे विपोद आते रहे या आप भी रहो आपको भी इदारी का जाने का कोई दरकार नहीं हमारा हमारे पास रह जाओ आर एक श्लोक सुंदर बताए ये विचार करके जिंदगी में जरूर ग्रहण करना जनमई सजोसी मनो मदो अपमान नुम्बई तम किंचन गोचरम जन्मय सजोसी दर्हती अबिदा तुम्बई तमकिन चन गोचरम भगवान को बताएं जन्मो ऐश्वर्य सूत के द्वारा जो घमंड पैदा होता है घमंड होता नहीं कोई कोई आदमी तो ऐसा है जन्मो ऊंचा खानदान में जन्मो भी नहीं हुआ है ओश्वर्य भी नहीं है धन दौलत भी नहीं है श्रुत विद्या भी नहीं है देखने में भी सुंदर नहीं फिर भी घमंड है, है न कुछ नहीं है चारों में एक नहीं है फिर भी इतना घमंड है और जिसका अंदर में एक एक चारों गुणों रहे तो उसका तो हंका स्वभाव भी हो ही सकता हम ऊंचा खानदन में ब्राह्मण हैं, ऊंचा खंदन में पैदा हुआ इसका अभिमान है ताकत इतना पैसा है हमारा अभिमान नहीं होगा जन्म इस जो श्रुत हो इतना विद्यान है हम अहंकार नहीं होगा श्री देखने में सुंदर मानो की इधर सुंदर ये दर्शन दे दिया कि आपका हृदय में जो अहंकार का जो खटिया खड़ा है अर्थात अहंकार का जो घर मुकान खड़ा है ये चार खंभा का ऊपर खड़ा है ध्यान दिया मेरा वहां ये विचार ऐसा है कि इसको विचार करने से बहुत बहुत गहरा विचार आ जाएगा ये जो जन्म ई सज्जो श्रोतो सी भी मानो कि यह बोलना चाहता है कुंत देवी जो अभिमानी व्यक्ति का अंदर जो अभिमान का जो जो मुकान मानता है ये चारों खम्भा है जन्मोस्रोतो सी ये चारों खम्भा का ऊपर खड़ा रहता है एक खंबा को मारा एकदम तोड़फोड़ दो तो अहंकार का जो जो जो मुकान है वो तो कोलाप्स हो जाएगा अहंकार का मुकान कब तो खड़ा रहेगा चारोंगर खंबा को उड़ा दो तो वो मुकान तो, तो गिर जाएगा तो आपका सुविधा होगा तो सुविधा होगा कि नहीं बोले नहीं महाराज सुविधा होगा नहीं सुविधा होगा ना भगवत तब तुम्हें सुविधा हो तो जन्म ईश्वर जो सूत्र वीर ऐदोमान अपमान इस चारों के द्वारा और तो बहुत सारे अभिमान का वस्तु है इसके इसके द्वारा जितना सारे जीवात्मा है ईश्वर अहंकारी बन जाते फूल जाते हैं जैसे इंद्र का बात कल बताया था कल या परसों तो ये लोग भगवान आपको किसी भी हालत से आप इसको प्राप्त तो नहीं होता भगवान को प्राप्त तो नहीं कर सकता एकमात्र जो अकिन है जिस संत महात्मा या गृहस्थ भी हो गृहस्थ रहे तो क्या है उसमें उसका भी जिंदगी में एकमात्र एक ही मकसद है भगवान छोड़ के उनका जिंदगी में कोई संपत्ति है ही नहीं भगवान छोड़ के दूसरा कोई संपत्ति उसका जिंदगी में है ही नहीं ऐसा जो विचार है जैसे शिवास पंडित है शिवानंद सेन है भक्तिविनो ठाकुर है ना को कितना सारे भगवत भक्त है कितना बताए तो तम अकिचन गोचरम तुम तो अकिंचन वैष्णवों के सामने अपना जो रहस्य है ये खोल देते हो जो अकिंचन है निष्किंचन वैष्णव है इसको छोड़ के तो बाकी जगह खोलते नहीं हो अभी कुंती देवी रो रही है भले हमने सुने बचपन में तुमको आए तो दामोदर मास चल रहा है कुंती देवी कह रही है हमने सुने कि बचपन में तुमको गोपी यशोदा मैया ने रस्सी दे के एकदम बांध लिया था कंवर में और बांध के रखा था उस समय में तुम क्या किए भले डर के मारे मार जब माँ जब डंडा ले डंडा लेके आए और बांध लिए तो डंडा के भय के द्वारा तुमने क्या की ऐसा ऐसा करके रोना शुरू कर दिए कृष्ण भगवान दामोदर अश्वम हम चाकदा में व्याख्या किए एक मास सुबह में और शाम को तो दो तीन दो अढ़ाई घंटा भगवत का उसका सारे बंगला में हुआ था भाई तो बड़ा मजा आया जगन्नाथ के सामने पुरुषोत्तम मास एक और कार्तिक एक बार बाकी तो हम धाम का भाई वो भी धाम है हाँ। जो भी है ये जो है गोप एविहार कुंती देवी ये सुंदर ये श्लोक को बता रही गोप्या दद तई कृता गसी दाम तावत जाते दशास्व कलींजन संभ्रमाक्षनया स्त निलियो वक्त भयनया सामांग सामोहती भी रोपी जद भी भे जो साक्षात जम है भय जिसको तुम डरते हो वो भी कृष्णों का डर से डरते हैं और वो कृष्ण भगवान नंदनंदन भगवान से कृष्णो जब गोपी ने उनको रस्सी से बांध दिया और लट्ठी लेके आए तो गोपाल क्या क्या ऐसा करके दामोदर रोना शुरू कर दिए ऐसा कर लाल हो गया मुंह हाल हो गया ऐसा जो दृश्य है ये रा, ये मेरा दिल में मानो के इसका झाकी आ रहा है हम परेशान हो रहे हैं कि जिसको डरते हैं जम बा, बा, बा बातो बाती हैं ये जो श्लोक बताया था ना तीसरा ति, ति, स्कंद में और अंत में बोले मृत्युश्चरत मदभयाद सूर्योस्तपति मधुयात बातो बाती, ही सूर्योस्तपति ऐसा करके बताते बताते अंत में बताएं बताए मृत्यु मेरा आदेश को दौराई ये मृत्यु कोई का पीछे दौड़ते हैं इसी अवस्था को चिंता करके हमारा बड़ा मोह हो रहा है बरा ऐसा लगता है कि आप कौन हो आह विश्वमूर्ते ऐसा करते करते चिंतन करते कहते दूरपोजी ने बहुत रोई उसी टाइम में भगवान श्री कृष्ण सोचे कि बुआ जी रो रही है और जुधिष्ठिर महाराज को भी शांति नहीं हो रहा है क्योंकि पूरे परीक्षित जो जुधिष्ठिर महाराज का विचार है ये मेरे लिए ही कुरुक्षेत्र में इतना हजारों लाखों लाखों आदमी मारे गए संत तो है जुधिष्ठि साधु है ना वह तो अपने को हम जुमा है इसलिए हमको सब भोगना पड़ेगा हमको भोगोतना पड़ेगा इतना था कितना आदमी कितना मैया विधवा बनी कितना बच्चा का कितना बच्चा खत्म हो गई कितना बच्चा का पिता खत्म हो गया तो उसके लिए तो हम ही जुमा है जबकि जुधिष्ठिर बिल्कुल जुमा नहीं है ये तो धर्म युद्ध था उसी टाइम कृष्ण भगवान ने सोचे कि बड़े भाई जुधिष्ठिर भी इसका भी इच्छा नहीं है कि मैं चले जा अभी अब बुआ जी रो रही है तो क्या किया रस से उतार क्या है बोलो चलो तुम्हारा लिए तो और थोड़ा दिन रह जाए चल के क्या किया रात को छोड़ दिया और अंदर में चले गया चलो तुम लोगों के लिए और थोड़ा दिन रह जाए महाराज इसका पीछे ये रहस्य है वो क्या रहस्य है पिता महा विष्णु जो कुरुक्षेत्र का युद्ध में पड़ा हुआ है यो ये इनको कृपा करने के लिए भगवान का अंदर में थोड़ा इच्छा पड़ी इसको भी बाहर पर तो जब जितना युक्ति दिया जो जुधिष्ठिर महाराज ने बोला ना ना तुम जितना भी युक्ति दो शास्त्रों का जो विचार है ये हमारा दिल में बिल्कुल शांति नहीं आ रही ये सब हमारा जलन हो रहा है ये सब जितना सारे मारा गया सब हमारे लिए मैं दाई हूँ तो कृष्ण भगवान ने सोचे तो ये तो मेरे को भैया समझ के बैठा है मैं जितना भी समझाऊ तो काम नहीं होगा घर में अगर बड़ा डॉक्टर है तो बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है लड़का डॉक्टर है बोले बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ता है है ना <laughs> नियम है तो उस टाइम में क्या किया <coughs> भगवान श्री कृष्णों ने सोचे एक काम किया जाए तो जब ठहर गया दो चार दस दिन के लिए तो ठीक है एक काम कर दे बोले चलो काल सब मिल एक साथ सब जाएंगे पितामा भीषमा के पास भीष्वा जी के पास जाएंगे बोले हाँ बड़ा भाई अच्छा होगा विश्व पितामा मतलब पड़ा हुआ है चलो बड़ा अच्छा हुआ सब एक साथ जाएंगे और जब कृष्ण भगवान का जाने का बात पहुँचा सबको का कानों पे, तो जितना सारे ऋषियों का झुंडू सब बोले हम भी जाएंगे क्योंकि कृष्ण भगवान जाए तो कुछ ना कुछ होगा मसाला निकालेगा रहस्य जरूर है तो सारे तमाम जितना सारे हैं वोशिष्ठ भरत हैं जितना सारे हैं नारद जी सब एक साथ झुंडू चले चलो देखने चल गंगापुत्र पुतो को देखने के लिए सब चले और जाने का बाद जब पहुंचे उधर जब भगवान श्री कृष्ण के सामने देखे तो पिता पितामा तो उठ नहीं सकते सोए सोए आंखें मुझकर उनका स्वागत किए चरण वंदन किए और भगवान श्री कृष्ण का बारे में तब तो तो बोलना शुरू क्यों आया है देखो इसका कितना कृपा है पहले तो ये पंच पांडव का पंच पांडवों का जिंदगी में जितना सारे कष्ट आया देखो ये विचार आए तो कभी भगवान को गाली मत देना भगवान गुरु वैष्णव को कभी गाली मत दे गुरुजी हमारा गुरुजी का आश्रय लिया हमारा इतना सतनास हो गया क्यों हुआ इनके साथ गुरुजी को अब मिलाओगे तो दोष होगा आपका उचित नहीं होगा आपका अवश्यमेव वक्तव्यम कृतम कर्मो शुभा अगर गुरु वैष्णव को जोर जबरस्ती बोलोगे तो वो मसला को थोड़ा हल्का कर देगा लेकिन आपका जो तकदीर में जो है थोड़ा होना है लेकिन भक्ति का साथ दुनियादारी का चीज को एक साथ मिलावट मत करो इधर देखो कितना सुंदर प्रमाण है पिताओं अभी से कह रहे हैं कि देखो जिनका पक्ष में कृष्ण हर वक्त कृष्ण रहते हैं ना पंच पांडवों का पक्ष में पंच पांडवों का साथ कौन रहता है कृष्ण रहते हैं लेकिन कृष्ण रहते हुए भी इनका इतना मुसीबत है देखो किस्न रहते हुए किस्नो तो सब कुछ कर सकता है जिसका पक्ष में कृष्ण है उनको इतना कष्ट भोगना पड़ा जंगल में जाना पड़ा फिर उनका जो बीवी है पंच पांडव उनको अपमान की फिर उसके बाद बीज दान किए फिर उसके बाद जदूगृह में आग लगाए फिर उसका कहना क्या युद्ध और जमीन भी राज्य राजधानी भी छीन लिए अन्याय करके हरा दिए उसका बाद इतना बदमाशी किए फिर उसका बाद अभी क्या है देखो हालत क्या है सारे इतना किया है आप पांच लड़का का भी सर कट के रख दिया देखा ना अभी तो पितामा जी सिर्फ कह रहे हैं कि जिनका पक्ष में कृष्ण है उनकी इतना भी फद अब आपका क्या ला, क्या हाला होगा भगवान श्री कृष्ण को भजन करने के लिए आते हैं और सुबह शाम माथा टेकने आते हैं थोड़ी ऐसे आते हैं हैं मेरा ठेका नहीं लेगा तो किस लिए आएंगे मेरा घर में कोई मुसीबत ना हो सुख संपत्ति आए घर का कष्ट मिटे तन का जय जगत है ना जब तक यह विचार रहेगा तो मंदिर में रहकर भी आपका कोई फायदा नहीं है मंदिर का सामने रहकर भी फायदा है जब आपका घर में रहते हुए बेचै नहीं होगा अरे मंदिर में खाली है संसार में हम दौड़ के जाए मंदिर में क्या हो रहा है भगवान का कोई सेवा है तो कर दे हम देखे मंदिर के सामने रहते हुए भी विचार भी भी है वो आरती का सम, समझ जाएंगे लेकिन हम ब्रज में ऐसा ऐसा देखा कि मत सब खींच के आते हैं जैसे कि कोई खींच के लाते कोई सेवा है तो दे दो सेवा करे ये बोलता है प्रेम तो अपना लिए भगवान का भजन मत करो अपना अपना सुख सुविधा के लिए गुरु वैष्णव का चरण आश्रय मत करो इसमें ना तो किसी भी गुरु का आश्रय करो इसमें आपका जो अंतिम जो संपत्ति प्राप्त करना है ये प्राप्त तो नहीं होगा गुरु जी को ये सब विचार गौरिया मठ में है लेकिन कौन आदमी है ये सब बात सोच ये सब समझे बोल जाओ तो गुस्सा हो जाएगा गुरु वैष्णव को व्यवहार करके अपना फायदा लूटे गुरु वैष्णव को अपना सर्विस में लगा दिया निशिंगोदेव का अपना सर्विस में लगा दिया निशिंगोदेव के बोले निशिंगोदेव याद नहीं है पिछला महीना में 20 के जी दूध का परमाना लगाया था भो अभी हमारा हम लोग घर में कैसे मुसीबत आ गया सोचो निशिंगोदेव बोले भाई तू ऐसा अगर हमको मालूम होता तो तेरा परमाना हम नहीं लेते हैं परमानु देकर हमको पीछे लग रहा है ये दे दो ये दे दो ऐसा ही जगत का विचार है बुद्धि बहुत कम है पल पल में दोष निकलते हैं अगर कोई सिद्धांत तो बोले ऐसा सिद्धांत तो बोला क्यों बोला ऐसा बोला समझेगा नहीं जो भी है अभी पितमश से कह रहे हैं कि देखो इतना करुणा है मेरा शरीर छोड़ने का समय देखो भागे आई हमारा सामने पितम धारी पर अखिलेश्वर हमको कीपा करने के लिए आए हैं सौ देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम जब इदम हिणम अहम जब तक हम हमारा ये शरीर को हम छोड़े नहीं छोड़े तब तक प्रसन्न हासा रून रचनो उल्ल मुखाम बुझ ध्यान पथो होजा। तब तक मेरा सामने प्रसन्न वदन कमल लोचन भगवान हमारा सन विराज करे जब तक हमारा शरीर ना छूटे वो तो इसलिए आए हैं वो जाने हमारा अंतिम समय है इसलिए आए हैं कृपा करने के लिए देखो कितना कृपा कितना दयालो और हमने युद्ध क्षेत्रों में याद हो रहा है जब हमने प्रतिज्ञा किया था कृष्ण प्रतिज्ञा किया हम ये कुरुक्षेत्र तो युद्ध में अस्त्र नहीं पकड़ेंगे और पितामा भी बोले अच्छा हम प्रतिज्ञा करें तुमको अस्त्र पकड़ा के छोड़ेंगे मतलब किसका जय होगा भक्तों और भगवान में हर वक्त भगवान का ही पराजय होता है पिता माँ भूसते बुद्ध हमको सब याद आ जाता है अभी आंसू आ रहा है ये सब चीज याद हो गया तो हमको कैसा लगता है देखो जो अपना प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरा प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए ऐसा बहाना किया निगमम अपहायो मत रितम अधिकर्तुम निगम भगवान श्री कृष्ण का वो झाकी याद आ रहा है हम युद्ध की तमें इतना लड़ाई किया भगवान का कब जो है उसको छिन्न भिन्न कर दिया भगवान का इधर थोड़ा रोम रोम में थोड़ा खून भी आ गया और ऐसा लगता है आपका कच्छ चूल बिखर गया चारो और और भगवान श्री कृष्ण सोचे कि क्या किया जाए अभी विश्व का इतना पराक्रम है तो टूटा हुआ रथ का चक्र लेके है भगवान श्री कृष्ण रथ से छलंग लगा रहे हैं और उत्तौरीय जो है पीताम्बर तो है ही है उत्तौरियो ऐसा उड़ के जा रहा है बताश में आ भगवान श्री कृष्ण छलंग लगा के ऊपर से रथ के आ रहे हैं कि विश्व विश्व पित्तम को मारने के लिए रथ का चक्का उठा लिया क्या कर रहा है जैसे बच्चा को पिताजी मर रहे ना ए, क्या कर रहा है ऐसे रथ का चर चका टूटा हुआ चका ऐसा करके मारने के लिए एकदम छलांग लगाया लगा है, उठा के। पीतमा भी से बोलते है कि इसको याद आ रहा है हमारा क्या झांकी था ऐसा घाम टपक रहा है या पूरा जो अलक अलकावृत मुखा मंडल और सारे जो ये इस चुलतो बिखरा हुआ है चारों चारोर कैसा झांकी था कितना सुंदर रूप और वो याद हो रहा है और कैसे देखे हम अर्जुन का रथ में वो चाबुक को धारण के घू घूड़े को चला हे भक्त इधर जा इधर जा भगवान भक्त के लिए कुछ नहीं क्या कुछ नहीं करते बोलो भगवान भक्तों के लिए गुलामी करता है करता नहीं बोलो जब राष्ट्रीय युग हुआ था तब क्या हुआ था तब तो जुदिशिर महाराज को बोले हमारा एक सेवा दादा जी हमको एक सेवा देना बोले क्या सेवा तुम्हारा लाइक कुछ तुम वैसे बढ़ना हमको सेवा देना बोले क्या सेवा जितना साधु संत महात्मा पधारे उनका चरण हम दो देंगे बोले बड़ा कमाल की सेवा ले लियो आप बोले हाँ इसके नाम कृष्ण है इसके नाम भगवान श्री कृष्ण है जिन्होंने बड़ा भैया को बोला हमको कुछ सेवा दो सेवा तो सभी वो कर रहा है अंतर में बैठ के बाहर में जो कुछ भी है, सब कृष्ण नहीं तो कर रहा है फिर भी बाहर में बोलो हमको कुछ सेवा दो विशेष सेवा तो बोले हमको एक सेवा दो जितना सारे संत महात्मा सब आते रहेंगे सब उनका चरण हम धोते रहेंगे तुम्हारी इच्छा है भाई लो ये सेवा इसीलिए इसका नाम भगवान श्री कृष्ण है जब सौरी छोड़ने का समय हुआ पिताम अमेश अपना दृष्टि को कृष्ण का ओर देखे जैसे कि मानो कि उसका चरण को आलिंगन किए और इतना सुंदर झांकी को चिंता करते करते बस अपना शरीर को छोड़ दिए चार ओर देवता लोग ऊपर से पुष्पवृष्टि गंदर वित्य करते रहें पुष्पवृष्टि किए क्या शरीर छोड़ने का जो बहाना है देखो कितना सुंदर है इसमें विशेष कोई सिद्धांत तो है बताने जाए तो समय भी आप देते नहीं हो उधर टाइम ज्यादा ले लेते हो आठ बजे शुरुआत नहीं होता आपका वादा आप तोड़ देते हो खुद आप नहीं बोला आठ बजे से आठ बजे नहीं होता हम क्या करें तो इधर जो है एक बात है आपने सुने होंगे उत्तरायण उत, और दक्षिणायन बोल के हैं छः मास में उत्तरायण दक्षिणायन ऐसा कर्मकांडी लोगों का विचार है जोगमार्ग में उत्तरायण में शॉरी छोड़ो तो अच्छा गोती होता है और धूम्रमा कृष्णायन में स्वर्य छोड़े तो उसका गति दूसरा वो विचार बहुत है हम अभी नहीं बताएंगे अभी अगर आपका मन में ये विचार आया कि उत्तरायन के लिए पितामा जी जुधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे ये बड़ा अपराध होगा क्योंकि हमारा बहुत सारे वैष्णव जो है वो दक्षिणायन में बड़ा बड़ा बहुत सारे वैष्णव चले गए दक्षिणायन तो इसका मतलब क्या है? जो भजन करे उसका लिए विचार है क्या उत्तरायण दक्षिणान्ंद तो ये उत्तरायण जो है इसका माने क्या होगा तो उत्तरायण के लिए कृष्ण है तो लिखा है उत्तरायण के लिए प्रतीक्षा में तो उत्तरायण क्या है इसका विचार ये है जब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया पांडवों का शेष वंशोधर को बचाने के लिए उत्तरा का गर्भ में प्रकाश प्रवेश किया था उत्तरा गर्भे जसो इति उत्तरायण उत्तरा का गर्भे में जिसका पहुंच जो पहुंच गए हैं? इस माने को पकड़ो तो भक्ति आएगा और उत्तरायण पकड़ के लगोगे तो आपको क्या होगा उल्टा पाल्टा जगत का सारे आदमी ये विचार करते हैं एक भक्त तो पहुंचा हुआ जो गंगा पुत्र तो भीष्म है उनको क्या दक्षिणायन का उत्तरायण का क्या अपेक्षा है उत्तरायण उसका उत्तरायण तो उसका चरण वंदना करे अरे उत्तरायण कौन कौन होते हो तुम है जो उसका तुम्हारा प्रतीक्षा करे ऐसा करके सॉरी छोड़े बड़ा आनंद की बात है और पितामा विश्व को जो शोक पहुंचा था ये हम बताया नहीं कि समय अल्प है कृष्ण भगवान ने वो युद्ध क्षेत्र में इसलिए पंच पांडवों को सब झुंड सब गया था इसलिए हम तो उसका भाई है छोटे भाई कृष्ण बोलते हैं हम तो जुधिष्ठिर का छोटा भाई है जुधिषिषो से छोटा भाई है ये क्या उपदेश करे तो एक काम करे पितामहा का पास ले जाए पिता पितामिष् का मुखार से जो उपदेश इसको मिलेगा वो काम होगा तो इस समय पितमहाभिष्व का सामने ये जुधिष्ठिर महाराज और पंच पांडवों को तमाम ये सुनने का मौका मिला क्या राजनीति धर्मनीति, स्त्रीनीति, हैं सारे तमाम ये सब सुनने का मौका युद्ध जो जितना सारे है इसका बारे में इतना मोटा विचार है इतना बड़ा किताब होता है भैया कह ये विचार पितामा विश्व ये जो महाभारत में जो सिर्फ पितामह विश्व जो जो उपदेश किया था किसको जुधिष्ठिर महाराज बड़ा लंबा चौड़ा विचार ये सब आपको पढ़ने का दरका नहीं आप सिर्फ ये मसला को ले लो भक्ति का मसला इसको विचार करके जो थोड़ा सा इसको ले लो तो आप बच जाओगे और विदुर जी महाराज जो अंधित राष्ट्र को जितना सारे उपदेश दिए थे वो भी सुंदर महाराज सुनने का लायक है लेकिन आप भक्ति का विचार सुन रहे हो तो उसमें काम तो हो ही जाएगा अभी काल प्रथमा स्कंदों को जरूर हमको प्रथम स्कंद काल समाप्त हो जाएगा काल द्वितीय स्कंदों को हम शुरू करेंगे और उस श्लोक को फिर दोड़ा कर विचार करो जो श्लोक देके शुरू किया था उसका विचार देख लो आया कि नहीं कृष्णो तदियों पद पंकजो पंजरांते अद्वैव मनो मे विशतु मनसराजहस प्राण प्रयान समय कफ बात पित कंठावोरोधनम विधौ भजन कुतस्ते भजनम कुतौस्ते मरने का समय में हम कैसे भजन करें जब हमारा हालत खराब हो गया भगवान का चिंतन कैसे आएगा इसके पहले से ही करो ये जो एक भक्स्वराज का श्लोक है बाद में कभी प्रसंग आए तो हम सुना देंगे किसने इस श्लोक को बोला था दक्षिण भारत का एक राजा था कुलशेखर जसो ब्रह्मा दयो देवा वेदालोकाश्चरा नाम रूप विभेदे न फलुआ चलयाकृत जसो ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकस चरा चरा नाम रूप विभेदे फलवा फल चौक कराया करता एक ये जो हमारा गजेंद्र है गजेंद्र जी से खुल्ला खुला भगवान का नाम नहीं लिया लेकिन ये सब विचार करके ऐसे बता रहे हैं कैसा सुंदर विचार देखो जे ब्रह्मा शंकर आदि जितना देवता है भगवान का कला कला अंशो अंशो थोड़ा बहुत जिसमें भगवत्ता का प्रकाश है हम उसी भगवान को बुला रहे हैं पुकार रहे हैं, बंद और नाम नहीं बोला सब वेदांतों का विचार है बात में सुनोगे, गे बांछा कल्पतरुष की पासिंद वे बचा पतितांग पावन भो भयो भ्यो नमो